देवी भागवत नवम स्कंध परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मय श्री राधा से प्रकट बालक का वर्णन नारद वह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा वह गोलाकार पिंड बिल्कुल खाली था दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुदन करने लगा फिर जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया तब वही उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए वे ज्योतिर्मय कृष्ण श्याम थे उनके दो भजाएं थी उन्होंने पीतांबर पहन रखा था उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी मुखमंडल मुस्कान से भरा था भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे कुछ व्यस्त से जान पड़ते थे पिता परमेश्वर को देखकर वह वा बालक संतुष्ट होकर हंस पड़ा फिर तो वर के अधिदेवता श्री कृष्ण ने समयानुसार उसे वर दिया कहा बेटा तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ भूख और प्यास तुम्हारे पास न आ सके प्रलय पर्यंत यह अखंड ब्रह्मांड तुम पर अवलंबित रहे तुम निष्कामी निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ जरा मृत्यु रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुंचा सके जो कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में तीन बार षडक्षर महामंत्र का उच्चारण किया यह उत्तम मंत्र वेद का प्रधान अंग है, आदि में ओम का स्थान है बीच में चतुर्थी विभक्ति के साथ कृष्ण ये दो अक्षर है अंत में अग्नि की पत्नी स्वाहा सम्मिलित हो जाती है इस प्रकार ओम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र का स्वरूप है इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विघ्न जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद मंत्रोपदेश के के परम प्रभु कृष्ण ने उस बालक के भोजन की जो व्यवस्था की वह तुम्हें बताता हूं। सुनो, प्रत्येक में जो कुछ भी नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं उसमें से सोलहवा भाग विष्णु को मिलता है और पंद्रह भाग इस बालक के लिए निश्चित है क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है विप्रवर सर्वव्यापी श्रीकृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात पुनः उस विराट में बालक से कहा पुत्र तुम्हें इसके सिवा दूसरा कौन सा वर अभीष्ट है यह मुझे बताओ मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूं उस समय विराट व्यापक प्रभु ही बालक रूप से विराजमान था भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उसने उनसे समयोचित बात कही बालक ने कहा प्रभो आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो मैं यही वर्द चाहता हूँ मेरी आयु चाहे एक क्षण की हो अथवा दीर्घकाल की परंतु मैं जब तक जीव तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे इस लोक में जो पुरुष आपका भक्त है उसे सदा जीवन मुक्त समझना चाहिए आपकी भक्ति से विमुख भक्ति जीते हुए भी मुर्दा माना जाता है। है, जिस अज्ञानी जन के में आपकी भक्ति नहीं है, उसे जप, तप, यज्ञ, पूजन, व्रत उपवास पुण्य अथवा तीर्थ सेवन से क्या लाभ उसका जीवन ही निष्फल है प्रभो जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक शक्तियां साथ रहती है आत्मा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्र शक्तियों की भी सत्ता वहां नहीं रह जाती महाभाग, प्रकृति से परे वे सर्वात्मा आप ही हैं आप स्वेच्छा में सनातन ब्रह्मज्योति स्वरू परमात्मा सबके आदि पुरुष हैं नारद इस प्रकार अपने हृदय का उद्गार प्रकट करके वह बालक चुप हो गया तब भगवान श्री कृष्ण कानों को सुहावनी लगने वाली मधुर वाणी में उसका उत्तर देने लगे